महाभारत द्रोण पर्व चतुस्त्र संजय के द्वारा अभिमन्यु की प्रशंसा द्रोणाचार्य द्वारा चक्र व्यूह का निर्माण संजय उवाच समृत्युग्र कर्माण कर्म भी व्यंजित श्रमा पांडवा पंच देवरपी दुरासदा संजय कहते हैं राजन श्री कृष्ण सहित पांचों पांडव देवताओं के लिए भी दुर्जय है वे समर में अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले हैं उनके कर्मों द्वारा ही उनका परिश्रम अभिव्यक्त होता है सत्व कर्मान बुद्ध्याम नैव भूतो न भविता नैव तुल्य गुणपुमान पुमान कर्म कुल बुद्धि कीर्ति यश और श्री के द्वारा युधिष्ठिर के समान पूरे दूसरा कोई न तो हुआ है और न होने वाला ही है सत्य, तो सत्य धर्म विप्र पूजा सदैव त्रिदिव प्राप्तो राजा किल युधि कहते हैं राजा युधिष्ठिर सत्य धर्म पारायण और जितेन्द्रिय होने के साथ ही ब्राह्मण पूजन आदि सद्गुणों के द्वारा तथा ही स्वर्ग लोग को प्राप्त हैं युगांते चांतको राजन राजमदग्न वीरवान रथस्थो पराक्रमी सेम और रथ पर बैठे हुए भीमसेन ये तीनों एक समान कहे जाते हैं प्रतिज्ञा कर्म दक्ष से नाधिकच्छामी पार्थस्य व उपमिग्छा सदृशिशित प्रतिज्ञा पूर्वक कर्म करने में कुशल गांधीधारी कुंती कुमार अर्जुन के लिए तो मुझे इस पृथ्वी पर कोई उनके योग्य उपमा ही नहीं मिलती है शौर्य च च बड़े भाई के प्रति अत्यंत भक्ति अपने पराक्रम को प्रकाशित न करना विनयशीलता उपमा रहित रूप तथा शौर्य ये नकुल में गुण निश्चित रूप से निवास करते हैं सत्य रूप पराक्रम सदृशो दैवोर्वीर सहदेव क्ल क्लाश् वेदाध्यन गंभीरता मधुरता सत्य रूप और पराक्रम की दृष्टि से वीर सहदेव सर्वथा अश्विनी कुमारों के समान है यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है ये चल गुण श्वेता पांडवेशु गुणा अभिमंड गुण संचया भगवान श्री कृष्ण में जो उज्जवल गुण है तथा पांडवों में जो उज्जवल गुण विद्यमान है वे समस्त गुण समुदाय अभिमन्यु में निश्चय ही एकत्र हुए दिखाई देते हैं युधिष्ठिरस्य विजेण कृष्णस्य से चरित कर्म भी सिन से युधिषि के पराक्रम कृष्ण के उत्तम चरित्र एवं भयंकर कर्म करने वाले भीम से इनके विरोचित कर्मों के समान ही अभिमन्यु के भी पराक्रम चरित्र और कर्म थे धनंजय से विक्रमेण श्रुते सहजशो नकुल वह रूप पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में अर्जुन के समान तथा विनयशीलता में नकुल और सहदेव के तुल्य था धृतराष्ट्र धृतराष्टवाच अभिमन्यो महम सुत सौभद्रम अपराजितम तो स्रोत मिकाष्टे कथम कथ महाने हत धृतराष्ट बुढ़े सूत मैं किसी से भी पराजित न होने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के विषय में सारा वृत्तांत सुनना चाहता हूँ वह युद्ध में कैसे मारा गया संजय महाराज उधर महान तम बंधुना सम ते कथित श्यामित संजय ने कहा महाराज स्थिर हो जाइए और जिसे धारण करना कठिन है उस शोक को अपने हृदय में ही रोक रखिए मैं आपसे बंधु बांधों के महान विनाश का वर्णन करूंगा उसे सुनिए चक्रो महाराज आचार्य सर्वे राजा नो निवेश राजन आचार्य द्रोण ने जिस चक्रव्यूह का निर्माण किया था उसमें इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करने वाले समस्त राजाओं का समावेश कर रखा था आरा स्थानेश कुमार सूर्यवर्चस संघातो राजपुत्राणा अभवत तदा उसमें आरों के स्थान में सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार खड़े किए गए थे उस समय वहां समस्त राजकुमारों का समुदाय उपस्थित हो गया था धरा सर्वे सर्वे रक्त उन सबने प्राणों के रहते युद्ध से विमुख न होने की प्रतिज्ञा कर ली थी उन सबकी ध्वजाएं सुवर्णमय थी सबने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे और सबके आभूषण भी लाल रंग के ही थे सर्वे रक्त सर्वे वही चंदना गुरक्ष सबके रथों पर लाल रंग की पताकाएं फहरा रही थी सबने सोने की मालाएं पहन रखी थी सबके अंगों में चंदन और अगरू का लेप किया गया था और सभी फूलों के गजरों तथा महीन वस्त्रों से सुशोभित थे सहिता ते दस सास्त्राणी वे सब तेसाम वे के लिए उत्सुक होकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की ओर दौड़े दौड़े सुदृढ़ धन करने वाले उन आक्रमणकारी वीरों की संख्या दस हजार थी पौत्रम तव पुरस्कृत्य लक्ष्मणम प्रियदर्शनम अन्य समुखा थे अन्य सम उन्होंने आपके प्रिय दर्शन पौत्र लक्ष्मण को आगे करके धावा किया था उन सबने एक दूसरे के दुख को समान समझा था और वे परस्पर समान भाव से साहसी थे हितेरता दुर्योधन सैन्य मध्य व्यवस्थित वे एक दूसरे से होड़ लगाए रखते थे और आपस में एक दूसरे के हित साधन में तत्पर रहते थे राजेन्द्र राजा दुर्योधन सेना के मध्य भाग में विराजमान था कर्ण दुस्ासन कृपो राजा महारथे देवराजोपम श्रीमान छवे त्राभि संत उसके ऊपर श्वेत छत्र हुआ था वह कर्ण दुस्साहसन तथा तो कृपाचार्य आदि महारथियों से घिर कर देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहा था नायकः उसके दोनों ओर चवर और जा रहे थे वह उदयकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था उस सेना के अग्रभाग में सेनापति द्रोणाचार्य खड़े थे सिंधुराज तथा सिंधुराज पार्शा वही सिंधुराज श्रीमान राजा जयद्रथ भी मेरू पर्वत की भांति खड़ा था उसके पार्श्व भाग में अस्पता आदि महारथी विद्यमान थे सुतास्तव महाराज त्रिंस त्रिदश ग राज्यो भूर श्रवास था पार्श्वतः सिंधुराजस्राज महारथा महाराज देवताओं के समान शोभा पाने वाले आपके तीस पुत्र ज्वारी गाज शुनी शल्य तथा भूरिश्रवा सवा ये महारथी वीर सिंधुराज्य दृत के पार्श्वभाग में सुशोभित हो रहे थे ततः प्रवृत युद्धम तुम्लम नौ मर्षण तबकाना परेशान च मृत्यु कृत् निवर्तनम तदनंतर मरने पर ही युद्ध से निवृत्त होंगे ऐसा निश्चय करके आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था इत महाभारत द्रोण परवड़ी अभिमन्युवध परवड़ी चक्रव्योह निर्माणी चतुत्रिंशोध्या इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में चक्र का निर्माण विच्छेद चौंतीसवां अध्याय पूरा हुआ